श्री रामकृष्ण बचनामृत अठारह सौ पचासी के अनेक स्थानों में स्वामी जी ने भाषण दिया और सभी स्थानों में उन्होंने यही एक बात कही हाल्टफोर्ड नामक स्थान में उन्होंने कहा था जो दूसरी बात मैं तुम्हें बतलाना चाहता हूँ वह यह है कि धर्म केवल सिद्धांतों या मतवादों में नहीं है सभी धर्मों का चरम लक्ष्य है आत्मा में परमात्मा की अनुभूति यही एक सार्वभौमिक धर्म है समस्त धर्मों में यदि कोई सार्वभौमिक सत्य है तो वह है ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन करना परमात्मा और उनकी प्राप्ति के साधनों के संबंध में विभिन्न धर्मों की धारणाएं भिन्न भिन भिन्न भिन भले ही हो पर उन सब में वही एक केंद्रीय भाव है सहस्त्र विभिन्न त्रिज्याएँ भले ही हों पर वे सब एक ही केंद्र में मिलती है और यह केंद्र है ईश्वर का साक्षात्कार इस इंद्रिय ग्राह्य जगत के पीछे इस निरंतर खाने पीने और थोथी बकवास के पीछे इन उड़ते छाया स्वप्नों और स्वार्थ से भरे इस संसार के पीछे वर्तमान किसी सत्ता की अनुभूति समस्त ग्रंथों और धर्ममतों के अतीत इस जगत की असारता से परे यह विद्यमान है जिसकी अपने भीतर ईश्वर के रूप में प्रत्यक्ष अनुभूति होती है कोई व्यक्ति संसार के समस्त गिरजाघरों में आस्था भले ही रखता हो अपने सिर में समस्त धर्म ग्रंथों का बोझा लिए भले ही घूमता हो इस पृथ्वी की समस्त नदियों में उसने भले ही बप्तिसमा लिया हो फिर भी यदि उसे ईश्वर दर्शन न हुआ हो तो मैं उसे घोर नास्तिक ही मानूंगा स्वामी जी ने अपने राजयोग नामक ग्रंथ में लिखा है सभी धर्माचार्यों ने ईश्वर को देखा था उन सभी ने आत्मदर्शन किया था अपने अनंत स्वरूप का सभी को ज्ञान हुआ था अपनी भविष्य अवस्था देखी थी और जो कुछ उन्होंने देखा था उसी का वे प्रचार कर गए हैं भेद इतना ही है कि प्राय सभी धर्मों में विशेषतः आजकल के एक अद्भुत दावा हमारे सामने उपस्थित होता है वह यह है कि इस समय ये अनुभूतियाँ असंभव है जो धर्म के प्रथम संस्थापक हैं बात को जिनके नाम से उस धर्म का प्रवर्तन और प्रचलन हुआ है केवल उन थोड़े आदमियों को ही ऐसा प्रत्यक्षानुभव संभव हुआ था अब ऐसे अनुभव के लिए रास्ता नहीं रहा फलतः अब धर्मों पर केवल विश्वास भर कर लेना होगा मैं इसको पूरी शक्ति से अस्वीकृत करता हूँ यदि संसार में किसी प्रकार के विज्ञान के किसी विषय की किसी ने कभी प्रत्यक्ष उपलब्धि की है तो इससे इस, इस सार्वभौमिक सिद्धांत पर पहुंचा जा सकता है कि पहले भी कोटि कोटि बार उसकी उपलब्धि की संभावना थी बाद को भी अनंत काल तक उसकी उपलब्धि की संभावना रहेगी संवर्तन ही प्रकृति का बली नियम है एक बार जो घटित हुआ है वह फिर घटित हो सकता है राजयोग से उद्धृत स्वामी जी ने न्यूयॉर्क में नौ जनवरी अठारह ईस्वी को सार्वभौमिक धर्म का आदर्श आइडियल ऑफ़ ए यूनिवर्सल रिलीजन नामक विषय पर एक भाषण दिया था अर्थात जिस धर्म में ज्ञानी भक्त योगी या कर्मी सभी सम्मिलित हो सकते हैं भाषण समाप्त करते समय उन्होंने यहां की ईश्वर का दर्शन ही सब धर्मों का उद्देश्य है ज्ञान कर्म भक्ति ये सब विभिन्न पथ तथा उपाय हैं परंतु गंतव्य स्थान एक ही है और वह है ईश्वर का साक्षात्कार स्वामी जी ने कहा इन सब विभिन्न योगों को हमें कार्य में परिणित करना ही होगा केवल उनके संबंध में जलपना, कल्पना करने से कुछ न होगा श्रोतव्यों मंतव्यों निधिध्यास्तव्य पहले उनके संबंध में सुनना पड़ेगा फिर श्रुत विषयों पर चिंता करनी होगी इसके बाद उनका ध्यान और उपलब्धि करनी पड़ेगी जब तक कि हमारा समस्त जीवन तदभाव भावित न हो उठे तब धर्म हमारे लिए केवल कतिपय धारणा मतवाद समि अथवा कल्पना रूप ही नहीं रहेगा भ्रमात्मक ख्याल से आज हम अनेक मूर्खताओं को सत्य समझकर ग्रहण करके कल ही शायद संपूर्ण मत परिवर्तन कर सकते हैं पर यथार्थ धर्म कभी परिवर्तित नहीं होता धर्म अनुभूति की वस्तु है वह मुख की बात मतवाद अथवा युक्तिमूलक कल्पना मात्र नहीं है चाहे वह जितना ही सुंदर हो वह केवल सुनने या मान लेने की चीज़ नहीं है आत्मा की ब्रह्म स्वरूपता को जान लेना तद्रूप हो जाना उसका साक्षात करना यही धर्म है धर्म रहस्य से उद्धृत